नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राग बिहाग के बारे में और जिस राग को एक्चुअली में भारतीय संगीत की दुनिया में अगर हम बात करें तो रागों के बारे में पूरी तरह से ज्ञान सुना नहीं सकते लेकिन वो एक अनुभूति की बात है जहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को सुनने के बाद हमारे मन तरंग पर कुछ उसका प्रभाव पड़ता है और अलग अलग वे से जब आपकी थॉट किस तरह से चलते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ेगा दूसरे के ऊपर अलग पड़ेगा तो इसलिए हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा आपको पर्टिकुलर इस तरह से इस तरह से नहीं बता सकते लेकिन सुनने के बाद उसका अनुभव ही आपके पास आएगा और उसी का ही आपको अनुभव करना है तो आइए आज राग बिहाग के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीके शामली जी जो पीएचडी कर चुके हैं संगीत में आइए उनका अनुभव सुनते हैं राग बिहाग पर आज उस पर चर्चा करेंगे खास सुनेंगे बंदिश और राग बिहाग है क्या चीज किस तरह से शुरू करते है? इसकी पकड़ क्या है इसका अवरोह क्या है आरोह क्या है वो सारी बातें हम सुनेंगे बीके शामली जी से मधुबन जितने सारे लिस्नर है सबको नमस्कार करते हैं जी। तो ये जो राग बिहाग है थोड़ा अलग से है लेकिन इतना मधुर है आपको ऐसा ऐसा बताएंगे ये जो राग है बिलावल जो ठाठ है इसके अंतर्गत होता है बिलावल की ठाठ हम पहले हम जानकारी दे दिया कि इसमें सात शुद्ध सर लगते हैं सात शुद्ध है साड़ी गामा पाधानी इसमें कोई विकृत स्वरूप नहीं है नहीं। लेकिन ये जो ब्याह राग है इतना मजादार राग है कि इसमें एक स्वर आते हैं माँ करीमा करीमा करी मा कैसे आते हैं जैसे घर में मेहमान आते हैं ना अचानक आते हैं गायब हो जाते हैं चले जाते हैं अच्छा लगता है हम खाना पीना करते हैं उसके साथ बहुत सारे ढेर बात, सारे बातें करते हैं ऐसे जो करीमा है ये राग की और भी सौंदर्य इसका जो ये मधुरता बढ़ाने के लिए ये प्रयोग करते है अच्छा है ये के टाइम नहीं करते है आने का टाइम करता है अवरण में ये प्रयोग करता विवादी सर भी कहते हैं अच्छा। ये करीमा जो है विवादी सर अच्छा ये जाति इसका जो जाति आपको वर्ग बताया जाति बताया ये जो है और जाति का है और संपूर्ण क्यूँ जाने का टाइम पांच स्वर की पूर्क होता है एक बात जानकारी के लिए बता सबको ज्ञान के लिए बता रही हूँ की कम से कम पांच तो प्रयोग होना ही है राग में तो प्रयोग होता है। ने, इसके इससे कम नहीं, नहीं। मिनिमम मिनिमम पासवर्ड और मैक्सिमम तो सात स्वर है ही मिनिमम पासवर्ड इसलिए पांच स्वर जाति का जो होता है वो ओरप कहते हैं इसलिए जाने के टाइम दो वर्जित स्वर है एक रे है और जाने के टाइम धा नहीं लग इसको प्रयोग होता है यूज नहीं होता है रे और धा क्यूँकी ये जो राग है लेकिन इसको बहुत उक है हम जब चलन इसको सुनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि रे को कैसे यूज करना है ये दूसरा एक राग है मारु बिहाग इसमें वो जो रे है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है अच्छा। इसलिए अलग कैसे करते हैं? एक राग से दूसरा राग कैसे अलग करते हैं? कोई कोई स्वर इसमें एक राग में स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे राग ने? में वीक हो जाता है वीक हो जाता है और नहीं भी रहता है। नहीं भी रहते हैं इसलिए इसको मालूम होता है की ये राग ये है वो राग दूसरा है राग की पहचान पहचान उसे हो जाता है तो हमने परिचय दे दिया कि बिलावल ठाट की है जितने सब स्वर है जो शुद्ध यूज होते हैं खाली मधुरता के लिए हम विवादी सर के ये तरफ से कि करीमा लगाते हैं आने के टाइम अवरोहन के साथ और रे और धा बढ़ जीता है अरोहन में और बाकी अरहन का टाइम तो सात स्वर है ही साथ में और करीमा भी कभी कभी लगाते हैं कैसे लगाएंगे हम आपको दिखाएंगे और वादी सर जो है ये गा है स्वर जो है नी और समय जो है रात्रि द्वितीय प्रहर है अच्छा। मध्य रात्रि का मध्य रात्रि का प्रहर ये बहुत अच्छा राग है तो हम शुरू करते हैं कैसे इसको करना है सा हमने रे भी नहीं यूज किया धा भी नहीं यूज किया खाली सागा मापा नीसा सागा नीसा सा नी दापा मा रे सा ये जो सात स्वर यूज किया है आप सुनो बाद में हम कैसे करेंगे आपको भी पता लग जाएंगे कि कितना मधुरता था ये कड़िमा लगाने के बाद कितना सुंदर था आ गया ये राग में सानी धापा मा पागामा गा रा निसा पानी सा नी पा धापा मा पागामा गा रिशा निसा मापा देखा कि इसमें रे जो है बहुत वीक वीक लग कम समय में सानी दापा मा गामा रे के साथ सार जोड़ दिया इसलिए बहुत कम समय बाकी जितना हम समय जितना अलग स्वर टाइम जितना समय लेते हैं रे की टाइम थोड़ा कम तब भी रे भी वाइटल है रे भी अच्छा है लेकिन थोड़ा वीक है तो आपको पता लग गया कि इसमें क्या क्या चलन कैसे होता है सा गा मा पा नी सा नी दा पा मा प गा, गा गा नी सा गा मा पा मा प गागा गा, मा गा गा पानी सानी पा, पा गामा सा अभी स्थाई जो है स्थाई अभी पहले बंदिश बताती है ये तीन ताल के ऊपर है ये जो राग है जो है तीन ताल के ऊपर ही है सोलह मात्रा तीन ताल के ऊपर है लेकिन ये जो गाना हम आज बंदिश करेंगे ये हम क्या करेंगे तीन तीन ताल तृतीय जो तल है प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय जो ताली होता है जैसे कि धा धी, दिन धा धा धा, ना, तीन तीन ता, ता, दीन। तीन मात्र तीन ताल जप होता है वो एकदम लास्ट में चार मात्रा है उसी में हम ले लेंगे अच्छा। क्या है कि फाक की चार मात्रा के बाद हम लेंगे ना, तीन ताीन धाता ता, के ऊपर करेंगे तो आके वो चार मात्रा के बाद सोम आ जाएंगे जो है वो चार मात्रे की बात आ जाएंगे हम पिछले एपिसोड में जितने सर किया है हम आठ मात्रे की बात सोम किया है लेकिन अभी चार, चार मात्रे की बात, बात करें। सोम करेंगे तो अभी ये ताल के बारे में बता दिया अभी बंदिश सुनाते हैं बंदिश जो है बालूमरे मोरे मन के बाल मरे मोरे मन के चीते हो बने दे पिया अंतरा है सदा सदा जिने जिने विदेशवा विदेशवा दरिया दरिया देरे देरे देरे देरे मीत वा। जाओ वा, सुखनी सोवन देरे, सोवन देरे, मीत श्यामरी अच्छा, जी मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग बिहार शुरुआत करते हैं तो आरो और फिर से एक बार बताना जैसे की आपने बताया की इसमें ध जो है वर्जित है वर्जित है जाते वक्त जाते टाइम और आते वक्त सारे ही सुर लगते हैं सारे सुर लगते हैं लेकिन आ... बीच में करीमा की प्रयोग होते हैं कड़ीमा मना स्वर सारे ही लगेंगे लेकिन कड़ीमा यूज यूज ज्यादा एक स्वर आ... और भी यूज होंगे वो करीमा वो आगंतुक स्वर है जैसे घर में मेहमान आते है नग हाँ। में शुरुआत अपन करेंगे स ग आते वक्त कैसे दापा, सानी दापा, दापा, करीमा पा गा सुधमा गार अच्छा, दो बार आ जाएगा दो बार माँ है पहली बार, बार जो है करीमा करीमा, करीमा एकदम है स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन कभी कभी यूज होता है हर टाइम नहीं कभी कभी यूज होता है सानी धापा करीमा पा सुध गा अच्छा कैसे होता है शुरुआत में आते आते हैं करीमा फिर उसके बाद शुद्ध माँ लगेगा लगे फिर आज कम्प्लीट हो, कम्प्लीट हो जाएगा करीमा पागा नि पा शुद्ध पा गा, मा गा सा मा गा सा आने के टाइम पहले करीमा को प्रे होंगे, फिर बाद में शुद्ध मा लगेगा। बाद में शुद्धा ऐसे भी कर सकते हैं सानी दा पा ये भी हो सकता है लेकिन आप देखना आपको मालूम होगा देखो देखो आप आप भी देखो एक बार ये करो कि आने का टाइम करीमा पहले करीमा प्रयोग हुआ उसके आ, बाद यूज़ किया उसके बाद सुदमा को किया तब जाके इसकी सुंदरता आरोप में मेरे ख्याल से सहज हो सकता है लेकिन आने का टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हाँ, तो देखना दो बार माँ लग जाए कड़ीमा तो माँ का हाँ। प्रयोग करना हाँ। चाहिए तो की है, लेकिन, लेकिन इसमें जो बिहार की जो अपनी खूबसूरती है वो ये खूबसूरती खाली कड़ीमा के ऊपर कड़ीमा के ऊपर डबल वो ध्यान रखे आपको बताओ बिहार अगर कोई मेहमान आते हैं तो हमको रौनक आ जाता है रौनक आ जाता है और उनके लिए ज्यादा भी देते है ये कड़ीमा जो है इसमें वो वो राग बिहाग में चीज है संगीत जो है संगीत के जो ना वो भी एक फैमिली है ना जी जी, जी ये भी फैमिली के तरफ है कोई देखो बादी सर जो है बादी गा समवादी नी बादी सर ज्यादा प्रयोग होता है नी भी प्रयोग होता है लेकिन करीमा दो जो माँ है पहले करीमा हाँ अटेंशन हाँ, मतलब कि जब ये वो आप सीख जाओगे ना हाँ, तो रियाज़ करते करते, करते शुरुआत में आप आप वो खाली आ पड़ेगा जाएंगे अंदर ही आ जाएंगे, जाएंगे की पहले कहाँ करें पहले करीमा लगा देंगे बाद में शुद्ध माँ लगाएंगे शुद्ध माँ की बात कड़ी नहीं पहले कड़ी करीमा सानी दा पा करीमा पा गा गिशा ऐसे प्रयोग करना बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके बीके के शामली जी और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोतागण हैं, वो सुन रहे हैं और संगीत में जिनकी रुचि है उनके लिए हमने इस तरह की बातें प्रोग्राम खास तौर पे उनके लिए डिज़ाइन किया है और राग बिहाग में जो बातें हम समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआत में पाँच सुर लगेंगे जो स ग स ग प नी सा है और उसके बाद आते सारे ही स्वर लगेंगे लेकिन कड़ी माँ शुरुआत में और बाद में शुद्ध माँ तो ये थोड़ा सा उस राग को अलग करता है सबसे तो इसलिए इन रागों को पहले उसका जो आरोह आरोह है वो आपको ध्यान में आ जाता है तो फिर प्रैक्टिस करते करते आप बहुत अच्छी तरह से राग बिहाग का प्रैक्टिस कर पाएंगे और चलिए अभी लेते अभिनेतिक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम इसी राग पर बात करेंगे और इसका बंदिश किस इस तरह से होता है और उसके साथ साथ एक भजन भी हम सुनेंगे बी के जी से तो इसलिए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत राग बिहाग पर ही आधारित आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो दिल जो न कह सका वो ही राजने की रा न कह सका वही राज दिल कहने रात आए दिल जो न कह सका झनकार की थर थरी तन में झनकार की थर थरी है तन में तो मुबारक तुम्हें किसी की सी लगजान में रहने की रात रा दिल जो न कह सका I got. किरा दिल जो न कह सका सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं राग बिहाग के बारे में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको जिस राग पर हम लोग बात कर रहे हैं वो राग का पूरी तरह से आपको समझ आ रहा होगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सहज हो रहा होगा अगर कहीं कुछ मुश्किल आ रहा है तो ज़रूर हमें एसएमएस ज़रूर कर सकते हैं आप कि इस राग के बारे में फिर से हमको सुनना है तो आप अपना नाम के साथ एसएमएस जरूर कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले एपिसोड में उन बातों को ध्यान में रख ज़रूर उसका जवाब आपको देंगे और साथ ही साथ उस प्रोग्राम को रिपीट भी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार ब्रेक के बाद हम बी के जी का स्वागत करते हैं और आइए अभी सुनेंगे राग बिहाग का बंदिश। एक बात आपको पहले बता देती जिन्होंने संगीत में रुचि रखते हैं, उसको कान थोड़ा तेज होना चाहिए तेज होना <laughs> कब हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते है क्या नहीं ये आपको भी कभी भी कोई सवाल पूछे मेरे को मैं सवाल के जवाब दे दूंगी लेकिन कब मैं कड़ीमा कर रही हूँ कभी हट में तो बोलने का तो चांस नहीं मिलता है कब सुधमा यूज कर रही हूँ कब कड़ीमा यूज करी ये सुनने के लिए आपको कान जरूरी तेज रखना पड़े पड़ेगा तेज रखना पड़ेगा तो ऐसे हम शुरू करते है जी। जैसे आपको पहले बता दिया बंदिश जो है बाल मुरे मोड़े मन के चीते हो वन दे हो वन दे ये साई का है तो हम साई शुरू करते है अभी ये बंदिश की त्वरा लिपि जो है वो बताती है गामा पास नी पा धमा प गगा ग मा पास नी पा धमा प गा गीप ध म गा पा sa ni pa da pa ma pa ga ma pa ga ma ga sa pa ni ni sa ga ma pa ma ga ma ga ri sa pa ni ni sa ga ma pa ma ga ma ga ri sa गा पासानी पा पा धपमा प ग जी अंतरा करेंगे सदा रंग जी ने जाओ विदेश दरिया देरे देरे दे गा गा मा पा आ, पा आ नी नी सा सा सा, सारे सा सा सा सा नी नी दा, पा गा मा पानी पा गा sa ga ma pa ma ni ni ni sa sa sa sa ri sa, sa ga ga ma pa a pa ni ni sa sa sa sa ri sa sada sa ra प्यारे बाल बन रे सो बन दे पियारे बा, बा। बंदी है जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा था शामली जी आपसे सुनने के बाद समय तो हो गया है और चाहूंगा की जाते जाते एक छोटा सा भजन के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी संगीत की दुनिया संगीत से जुड़े हुई किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं एसएमएस कर सकते हैं हमें चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा अवश्य हमें मैसेज के जरिए अपने दिल की बात जरूर बताइए राम गिंद हरी राम गिंद हरी भज भ राम गबिंद हरी जप तप साधन कछु नहीं लागत जप तप साधन कछु नहीं लागत खर्चत नहीं गठरी खर्चत नहीं गठरी राम गिंद हरि भजूरी भैया राम गोबिंद हरि संतुत संपद सुख के कार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 के साथ हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो